संवेद्नो संवेद्नो के पांक पांक ब्लौक ब्लौक की एक, एक और दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में आज सुनते हैं एक बाल कहानी जो छुवो वह सोना हो जाए एक व्यापारी का एक लड़का था व्यापारी की पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी इसलिए उसने अपने लड़के को बड़े लाड प्यार से पाला पोसा उसके लिए उसने सोना दोनों हाथों से कमाया और उसके सुख संतोष के लिए उसे पानी की तरह खर्च भी करता आया एक बार व्यापारी बीमार पड़ गया मृत्यु को निकट पाकर उसने अपने लड़के को बुलाकर कहा बेटा मैं अपने जीवन के अंतिम क्षण में तुमको आशीर्वाद देता हूँ कि अगर तुम तो मिट्टी भी छुओ तो वह सोना हो जाए यह कहकर उसने प्राण छोड़ दिए व्यापारी का लड़का अपने पिता के लिए कुछ दिन रोया शोक के कम हो जाने के बाद वह भी पिता की तरह व्यापार करने लगा भाग्य ने उसका भी व्यापार में साथ दिया उस पर भी सोने की वर्षा हुई कुछ समय तक इस प्रकार खूब पैसा कमाने के बाद लड़के को अपने पिता का अंतिम आशीर्वाद याद आ गया उसने सोचा कि उनके ही आशीर्वाद के कारण उसको इतना धन मिला था भाग्य का इस प्रकार खेलना आपत्तिजनक है इस बारे में कुछ न कुछ करना होगा यह सोच उसने माल ऐसी जगह खरीदने का निश्चय किया जहाँ वह महंगा था और वहाँ बेचने की सोची जहाँ वह सस्ता था इसलिए उसने जहाँ खजूर बहुत महंगे थे वहाँ खरीदे और उन्हें बेचने के लिए मिस्र ले गया उस देश में खजूर सस्ते होते हैं। मिस्र के राजा को मालूम हुआ कि कोई कहीं से खजूर लाकर उसके देश में बेच रहा था उसने अपने कर्मचारियों ऐसी पूछा कौन है यह अजीब व्यापारी कर्मचारी उस लड़के को राजा के पास ले गए तुम इस मूर्खता का व्यापार करके अपने को क्यों तबाह करते हो राजा ने युवक से पूछा महाराज पिताजी के आशीर्वाद के कारण मैं चाहे कुछ भी करूं, मुझ पर सुवर्ण वर्षा होती रहती है भाग्य का इतना साथ देना अच्छा नहीं है इसलिए मैं उसके रास्ते में विघ्न डाल रहा हूं। युवक ने कहा तुम्हारे पिता ने तुम्हें क्या आशीर्वाद दिया था राजा ने पूछा Yeah, yeah. कि यदि मैं इस तरह मिट्टी छीनी तो वह सोना हो जाएगा कहते हुए लड़के ने हाथ में कुछ मिट्टी ली और उसे छोड़ दिया उसके छोड़ने के बाद युवक के हाथ में कुछ रह गया क्या है राजा ने आश्चर्य से पूछा कोई मुद्रिका सी है कहकर युवक ने राजा के हाथ में वह रखी वह राजा की मुद्रिका थी उनके वंश में न मालूम कब से थी एक साल पहले वह खो गयी थी उसे ढूंढवाने के लिए बहुत सारा रुपया भी खर्च किया गया था परंतु वह मुद्रिका किसी को भी नहीं मिली यह देखकर राजा आश्चर्य में पड़ गए उन्होंने चकित होते हुए कहा सचमुच तुम्हारे पिता का आशीर्वाद अद्भुत है तुम्हारा भाग्य भगवान भी नहीं बदल सकता यह कहकर राजा ने युवक से अपनी बेटी का विवाह उसके साथ करने का प्रस्ताव रखा युवक के लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती थी उसने प्रसन्न चित्त से राजा का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया बाद में वह लड़का ही मिस्र का राजा बना वाचक स्वर अन्युदा परिमल